श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण साधु संग भगवान के समीप उपस्थित होते ही श्री रामकृष्ण देव ने यह सुना कि कंठी छीनकर दे किसी व्यक्ति को संप्रदाय से निकाल देने की बात कह रहे हैं तथा उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने सुना कि लोक शिक्षा प्रदान करने के निमित्त ही जिस समय तक उन्होंने माला तिलक आदि का परित्याग नहीं किया है इस प्रकार बारम्बार मैं निकाल दूंगा मैं लोक शिक्षा प्रदान करूँगा मैंने माला तिलक आदि का परित्याग नहीं किया है इत्यादि उनके कथनों से सरल स्वभाव श्री रामकृष्ण देव के लिए हमारी तरह अपने हृदय के असंतोष को दबाकर लोक शिष्टता के साथ बैठे रहना संभव न हो सका तत्काल ही वे खड़े हो गए तथा उनको लक्ष्य कर कहने लगे अच्छा अभी तक तुम्हारे भीतर इतना अहंकार भरा है तुम लोक शिक्षा दोगे दूसरे को निकाल दोगे तुम त्याग तथा ग्रहण करना चाहते हो लोक शिक्षा देने वाले तुम कौन हो जिनका यह संसार है उनके सिखाए बिना तुम क्या सिखाना चाहते हो उस समय श्री रामकृष्ण देव के अंग का आवरण गिर चुका था उनकी कमर का वस्त्र भी शिथिल होकर गिर गया था एवं उनका मुखमंडल एक दिव्य तेज से समुद्भाषित हो उठा था वे एकदम आत्मनिर्वल हो चुके थे किससे क्या कह रहे हैं उसका भी उन्हें किंचन मात्र बोध नहीं था इन बातों को कहकर ही भाव के आधिक्य से वे एकदम हो हो गए। बाबा जी का श्री रामकृष्ण देव के कथन को मान लेना सिद्ध बाबा जी को इससे पूर्व तक सब लोग श्रद्धा भक्ति किया करते थे उस समय तक साहस तथा सामर्थ्य न होने के कारण उनके कथन का प्रतिवाद करना या उनके दोष दिखाना किसी के लिए संभव न हो सका था श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार आचरण करते हुए देखकर सर्वप्रसम तो वे विस्मित हुए किंतु साधारण लोग इस प्रकार की स्थिति के सम्मुखिन होने पर जैसे क्रुद्ध हो बदला लेने के उप्रवृत्त हो जाते हैं उनके हृदय में इस प्रकार के भाव का उदय नहीं हुआ तपस्या जनित सरलता ने उनकी सहायक बनकर श्री रामकृष्ण देव के उपरोक्त वाक्यों की यथार्थता को उन्हें हृदयंगम करा दिया उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में और कोई दूसरा कर्ता नहीं है अहंकृत मानव भले ही यह सोचता रहे कि वही समस्त कार्यों को कर रहा है किंतु तो यथार्थ में वह परिस्थिति का दास मात्र है जितना अधिकार उसे दिया गया है उतना ही वह समझने तथा करने में समर्थ है संसारी मानव चाहे जैसा भी आचरण करता रहे किंतु भक्त तथा साधक को क्षण भर के लिए भी इस बात को विस्मित नहीं करना चाहिए अन्यथा पथ भ्रष्ट हो उसके पतन होने की संभावना है अतः श्री रामकृष्ण देव के शक्तिपूर्ण वाक्यों से बाबा जी की अंतर्दृष्टि और भी अधिक प्रस्फुटित होती तथा उसने उनका अपना दोष दिखाकर विनीत तथा नम्र बनाया साथ ही श्री रामकृष्ण देव के अपूर्व भावावेश को देखकर उन्होंने यह अनुभव किया कि वे साधारण पुरुष नहीं है तदनंतर जैसा जहां सहज ही अनुमान किया जा सकता है वहां पर एक अपूर्व दिव्यानंद रामकृष्ण देव को बारंबार भाभाविष्ट हो उद्दाम आनंद में मग्न होते देख मुग्ध होकर बाबा जी ने यह अनुभव किया कि जिस महाभाव की शास्त्रीय विवेचना तथा धारणा में उन्होंने इतने दिन बिताए हैं वहीं श्री रामकृष्ण देव के शरीर में नित्य प्रकाशित है अतः श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति गहरी हो उठी कुछ देर बाद जब उन्होंने यह सुना कि यह दक्षिणेश्वर के परम हंस हैं जो कोलू टोला की सभा में भाभावेश में विस्मित हो श्री चैतन्य देव के आसन पर अधिरूढ़ हुए थे उस समय यह सोच कि व्यर्थ में ही इनको लक्ष्य कर उन्होंने कटुक्तियों की है उनके क्षोभ तथा अनुताप की सीमा न रही उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ श्री कृष्ण देव को प्रणाम कर उनसे तदर्श क्षमा याचना की जिस तरह तो श्री कृष्ण देव तथा बाबा जी का उस दिन का प्रेमाभिमव समाप्त हुआ एवं श्री कृष्ण देव कुछ देर बाद हृदय राम को साथ लेकर मथुर बाबू के समीप पहुंचे उनको आद्योपान्त इस घटना को सुनाकर उन्होंने बाबा जी की उच्च आध्यात्मिक स्थिति की बहुत प्रशंसा की नथुर बाबू भी यह सुनकर बाबा जी महाराज का दर्शन करने गए एवं आश्रमस्थ देव विग्रह की सेवा तथा एक दिन महोत्सव आदि की भी उन्होंने विशेष व्यवस्था की